नमस्कार रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है आज की कहानी का शीर्षक है निशक्त घुटने लेखक कुणाल शर्मा वाचक अनुराग शर्मा बेटा तेरा इंटरव्यू ज्यादा जरूरी है डॉक्टर को तो मैं अगले हफ्ते भी दिखा लूंगा पिताजी उसे समझा रहे थे लेकिन पिताजी आपके घुटनों का दर्द भी तो बढ़ता जा रहा है बेटा तू फिकर ना कर तू बस अपने इंटरव्यू की सोच भगवान ने चाहा तो आज पिताजी के आग्रह पर डॉक्टर से लिया अपॉइंटमेंट कैंसिल कराकर वो इंटरव्यू ऑफिस की ओर निकल पड़ा काफी अरसे से वो नौकरी की तलाश में जुटा था पर हर बार निराशा ही हाथ लग रही थी पिताजी की रिटायरमेंट के बाद घर की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई थी इंटरव्यू ऑफिस में दोपहर के बाद उसका नंबर आया पर वो आज भी रिजेक्ट हो गया था खिन्न मन से वो घर की ओर चल दिया उसे लगा कि पिताजी के घुटनों का दर्द उसके घुटनों में जगह बनाता जा रहा है बेजान हो चुकी टांगों के सहारे घिसटता सा वो थका हारा घर पहुंचा उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां भाप कर माँ और पिताजी ने चुप्पी ओढ़ ली रात को बिना कुछ खाए पिए वो बिस्तर पर लेट गया नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी दीवार पर लटकी घड़ी दो बजा रही थी भरे मन से वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा जिंदगी उसे बोझ लगने लगी थी चित्त लेटा तो छत पर झूलता पंखा उसे अपनी ओर खींचता सा लगा रस्सी लाने के लिए वो बिस्तर से उठकर बाहर आ गया बगल वाले कमरे में बत्ती जलती देखकर उसने अंदर झांका। दर्द से परेशान पिताजी घुटनों को मुट्ठियों में जकड़ पीठ झुकाए बैठे थे बार बार उठ रहे खांसी के धसके को दबाती सी माँ पास में ही बिछी चारपाई पर लेटी थी उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई कुछ देर पहले उपजे विचार का ख्याल उसे ऊपर से नीचे तक हिला गया माथे पर पसीने की बूंदें चूह आई वापस अपने कमरे में आकर उसने पानी के दो गिलास कटके फिर घूमकर पिताजी के कमरे में गया और उनके सामने बैठकर घुटने दबाने लगा